गीता तत्व चिंतन ईश्वर की प्राप्ति एक भगवान का आश्रय लेने में भक्त के पुर की परीक्षा यही रहता है जहाँ भक्त पूरी तरह भगवान के आश्रित होकर रहता है जैसे एक छोटा शिशु सब बातों के लिए अपनी माता पर निर्भर रहता है उसी प्रकार यह दीन भक्त प्रभु को छोड़कर कोई दूसरा आश्रय नहीं जानता इससे हमें यह गलत फहमी हो कि दीन भक्त आलसी और अकर्मण्य होता है वास्तव में भगवान पर ही आश्रित रहने का जो भाव है वह भक्त के पुरुषार्थ की परीक्षा है यहाँ उसका पुरुषार्थ प्रबल विश्वास के रूप में प्रकट होता है संसार में किसी व्यक्ति या वस्तु की अपेक्षा न करते हुए चातक की भांति केवल भगवान की कृपा की स्वाति बूंद पर ही निर्भर रहना यह अदम्य पौरुष से ही संभव होता है श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर निर्भरता कैसी होती है जानते हो कड़ी मेहनत करने के बाद जैसी तकिये से टेक कर बैठे हुए आराम से हुक्का पीना अर्थात प्रभु के प्रति विश्वास लाने की साधना कर ली फिर बाद में बेफिक्री का यह भाव जो करना होगा ईश्वर ही करेंगे मुझे क्या वे पुनः उपदेश देते हैं संसार में आंधी में उड़ने वाली जूठी पत्तल की तरह रहो जूठी पत्तल आंधी के भरोसे रहती है आंधी उसे जहां उड़ा ले जाती है वहीं वह जाती है कभी किसी घर के भीतर तो कभी कूड़े कचड़े में इसी तरह प्रभु ने तुम्हें संसार में रख छोड़ा है तो अभी संसार में ही रहो फिर जब वे तुम्हें इससे अच्छी जगह पर ले जाएंगे तब उनके भरोसे वहीं रहना उन पर निर्भर होकर निर्लिप्त रूप से पड़े रहना यही मामुपाश्रिता भगवदा भगवदाश्रयता का तात्पर्य है ज्ञान तपसा तपसापूता से ज्ञान योग ध्वनित होता है इसका साधक ज्ञान रूप तप से अपनी शुद्धि करता है और अपनी भगवत स्वरूपता की अनुभूति की योग्यता अर्जित करता है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन के विभिन्न संशयों का नाश करते हुए अपनी प्राप्ति का पथ प्रशस्त करते हैं अब यह साधक पर है कि वह कर्म के रास्ते से जाता है या भक्ति के दैन्य का मार्ग अपनाता है अथवा ज्ञान का यदि वह ईश्वर के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेता है तो वह चाहे जिस रास्ते से जाए अंत गत्वा प्रभु के स्वरूप में मिल ही जाएगा यही अवतार योग की सार्थकता है